स्तनातर और विपरीत पर दुर्भाग्य ने इसका पीछा नहीं छोड़ा राम जी के चरणों में आकर उल्टा गिरा दंडवत के समय पट्ट होकर के दंडोत करना चाहिए चित्त पड़ के दंडोत कहीं थोड़ी होती है ऐसे लेट कर दंडवत होती है उल्टे लेट के दंडोत तो नहीं होती है पर रामजी की तरफ तो इसने कर लिया अपने पैर और विपरीत दिशा में कर लिया सिर और ऐसा नहीं लेटा ऐसा लेटा रामजी बहुत नाराज थे क्योंकि केवल चरण ही क्षत विक्षत नहीं किए हैं वाल्मीकि में तो स्पष्ट है विददार स्तना मध्य वक्षस्थल में इसने प्रहार किया है पुरुष सरकार इसके ओर देखा नहीं पर समस्त जीवों की परम अंबा भगवती जगत जननी श्री जानकी जी ने थर थर और श्री राघव के चरणों में रख दिया यो जया मास जानकी जानकी ने चरणों में रख दिया का प्रभु आप मुंह क्यों फेरे हैं अपनाइए इसको कई अपराध ही इसको में नहीं अपना सकता इसने कौन सा अपराध किया तो मेरी प्राण बल्लभा हो जीवों की परमाचार्या हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जीवों की परमाचार्या हो तुम्हारा तिरस्कार इसने किया का जब हमें अनुभूति तिरस्कार की नहीं हो रही है तो आप बेवजह इसके अपराध को अपने मन मस्तिष्क में स्थान क्यों दे रहे हैं आपको तो पता नहीं है माताएं बालक को दूध पिलाती हैं, उसके छोटे छोटे दांत आ जाते हैं दांत दात है तो कभी कभी अपने दांत से वे मां के पयोधर के अग्रभाग को छत विक्षत कर देते हैं काट देते हैं माता सी करके रह जाती है बच्चे का गला नहीं घोटती है प्रसन्न हो जाती है बालक के दांत आ गए गर्भ में बालक आड़ा तिरछा हो जाता है उत्खेपणं गर्भगतस्य पादयो हो फिर भी माता बालक पर रुष्ट नहीं होती है असह्य असह्य प्रसव की वेदना का अनुभव करने के बाद भी बालक के मुखचंद्र को देख करके सारी वेदनाओं को भुला देती है और उस बालक को दुलार करती ये स्थिति है सामान्य माताओं की मैं जगत जननी हूं मेरा अपराध किया या नहीं किया ये सारी बात मेरे ऊपर छोड़िए आप तो इसको शरण में लीजिए ये पंच संस्कार संपन्न वैष्णव है इसको शरण में लेना आपका परम कर्तव्य है मैं इसकी ओर से वकालत कर रही हूं भगवान हंस पड़े बोले इसने पंच संस्कार कब ले लिए हमारे यहां वैष्णवों में वैष्णवी दीक्षा के पंच संस्कार होते हैं पम पुणरस्तथा नामों मंत्रो मालाच च पंचम अमी ही पंच संस्कारा परमयी कांत्य हेतवा इसने कब ले लिए पंच संस्कार किशोरी जी ने कहा कि नारद जी ने आपका नाम सुनाया आपकी महिमा सुनाई तो नाक से तो सुनी नहीं होगी कान से ही तो सुनी होगी आपका नाम आपकी महिमा सीधे कान में ही तो गई मंत्र दीक्षा नारद जी से हो गई वैष्णव लोग रज का ऊर्धपुंड धारण करते हैं चित्रकूट की पावन रज है आपकी चरण रज है मैंने इसको चरणों में रखा आपकी चरण रज भी मस्तक पर लग गई पुण्र भी हो गया दूसरा संस्कार भी हो गया मंत्र संस्कार उधपुंडर संस्कार मेरे हाथों में आयुधों का चिन्ह है मैंने इसका स्पर्श किया तप्त संस्कार भी हो गया छाप संस्कार भी हो गया और एक संस्कार है चौथा संस्कार है तुलसी माला का तो तुलसी आपकी प्रिया है मैं भी आपकी प्राणेश्वरी हूं मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली मैंने इसका कंठ पकड़ लिया तो तुलसी संस्कार बाकी रह गया तुलसी आपकी प्रिया और मैं आपकी प्रियतमा मैं भी आपकी प्रियतमा मैंने जिस जीव की गर्दन पकड़ ली उसका तुलसी संस्कार बाकी रह जाएगा क्या इसका तुलसी संस्कार भी हो गया अब पांचवा संस्कार रहा दासांत नाम का तो जितने जीव हैं वे सब आपके नित्य दास ही तो हैं स्वामी तो एकमात्र आप ही हैं इसी सिद्धांत का अनुभव करते हुए हनुमान जी ने राम जी से कहा नाथ सैल पर पति रही सो सुग्रीव दास तब अई सिद्धांत नहीं माना जाए तो हनुमान जी राम जी के सामने झूठ बोले वो कब बन गया राम जी का पर जीव नित्य दास है भगवान का इस सिद्धांत को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज भली भांति जानते हैं इसलिए हनुमान जी ने कहा सुग्रीव तो आपका नित्य दास जयंत के अपराध को भगवान ने क्षमा किया पर कब जब जिनके प्रति अपराध बना था उन्होंने क्षमा याचना कराई तब और उन्हीं श्री जानकी जी से लक्ष्मण जी का तिरस्कार हुआ तो जानकी जी कह रही हैं जयंत को तो यह पहचान गए और बीच में जटायु ने अवश्य बताया होगा कि मुझे रावण लेकर गया है वाल्मीकि में, में तो जटायु जी ने कहा है हे राम दुख न करो विंद नाम के मुहूर्त में दशक ग्रीव ने जानकी का अपहरण किया है इस मुहूर्त में कोई व्यक्ति कार्य करता है वह कुल सहित नष्ट हो जाता है मुहूर्त तक बताया है जटायु जी ने विंद नाम के मुहूर्त में रावण ने जान किया है वह खनदान के सहित नष्ट हो जाए वह लंका लेकर के गया है फिर सुग्रीव जी ने भी बताया होगा विराध ने भी बताया होगा और मान लो न बताया हो किसी ने तो उनको बताने की जरूरत क्या है किसी के ये सर्वज्ञ सर्वविद हैं जयंत के संबंध में इनको किसने बताया और ये बिना बताए जान गए तो क्या ये यह नहीं जानते हैं कि मैं यहां हूं बेचारे बंदरों को व्यर्थ में परेशान कर रहे हैं तुम पूरब जाओ तुम पश्चिम जाओ तुम उत्तर जाओ तुम दक्षिण जाओ ऐसे ही नाटक करते रहेंगे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे मुझे पता है मेरा त्याग किस अपराध के कारण हुआ है मेरे त्याग का एकमात्र हेतु है परम भक्त श्री लक्ष्मण का तिरस्कार इसलिए अब मैं इस पाप का प्रायश्चित स्वयं करूंगी हनुमान जी तुम जाकर के केवल श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम मत कहना लक्ष्मण जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना अन्यथा लक्ष्मण के चरणों में भगवती भास्वती जगदम्बा जानकी अपना प्रणाम प्रेषित करें इसका कहां उचित है पर अपराध की क्षमा प्रार्थना हमारे कहने का तात्पर्य है कि अपनी प्रियतमा से भी भक्त का तिरस्कार हो जाए तो वह भी इनको सही नहीं है फिर किस जीव के द्वारा भक्त का तिरस्कार भक्त का अपराध हो जाए और ये क्षमा कर दें, ये संभव नहीं है भक्ता अपराध सबसे भयंकर है और जैसे ही हनुमान जी ने माता जी का प्रणाम निवेदित किया लक्ष्मण जी के चरणों में राम जी ने कहा चलो जानकी जी की प्राप्ति का अवसर आ गया अनुज समेत गहु प्रभु चरुणा चरणा दीन बंधु प्रणतारत भक्तापराध बहुत हमारे यहां तो गुरुजनों के मुख से हमने सुना है कि एक हाथ भगवान पकड़ लें और एक हाथ सर्वसमर्थ समर्थ गुरुदेव पकड़ लें और जीव को लेकर वैकुंठ जाएं यदि भक्तापराधी होगा तो वैकुंठ का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा जाए वैष्णवापराधी को वैकुंठ में प्रवेश नहीं सनकाध कौन से बड़ा कौन होगा पर उनसे भी वैष्णवापराध हो गया जय विजय का तिरस्कार हो गया वही कुंठ में प्रवेश करने को नहीं मिला भगवान वही कुंठ के द्वार पर आ गए इतनी लंबी चौड़ी स्तुति प्रार्थना किए कहते महाराज अब कोई बात नहीं बहुत देर तक खड़े हो चलो भीतर चलो कुछ ठंडा पानी पी लो कुछ कंद मूल फल खा लो कुछ तो आतिथ्य सत्कार करते पर वही है वही प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के वहीं से विदा कर दिया क्यों तुमसे भी भक्ता अपराध बना है तुम्हें भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं और उसकी निवृत्ति आहा। जिन भक्तों के प्रति अपराध बना था उनके उद्धार में जब वे हेतु बन गए प्रहलाद जी के रूप से सनकादिक तब उस अपराध की निवृत्ति हुई और जब उस अपराध की निवृत्ति हुई तो सनकादिकों के अवतार श्री प्रहलाद जी को नृसंग भगवान ने अपनी गोद में बिठा करके कैसा स्नेह किया है भगवान की भक्त वत्सलता अवतार में प्रकट हुई किसी भी अवतार में भगवान ने प्रसन्न होकर भक्त को जिह्वा से नहीं चाटा किंतु प्रहलाद को भगवान ने जीव से चाट करके पवित्र किया वैसे तो जीव कहता ही है भगवान से अन्नो हम दस्तम मैं आपका अन्न हूं भोग्य हूं और आप एकमात्र मेरे भोगता हैं कहता ही है किंतु भगवान ने जैसे जीव से चाटकर प्रहलाद जी का भोग लगाया ऐसा भोग लगता है आज तक किसी भक्त का नहीं लगाया सबसे बड़ी बाधा है भक्ता अपराध वो हो जाए तो फिर जब तक उसका प्राय नहीं हो जाता है तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते मानसिक भक्ता प्राप्त हो जाए तो प्राप्ति से वंचित हो जाए दो तो अनुभव से वंचित हो जाए हमारे भक्तमाल ग्रंथ का ही एक चरित्र है हमारे श्रीधाम वृंदावन के महान रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज जिनके सेव्य ठाकुर श्री जुगल किशोर जी पन्ना में इस समय विराजमान है हरिराम व्यास महाराज विशाखा सखी के अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार और श्री हरिवंश महाप्रभु भगवान की वंशी के अवतार ये रसिक त्रिवेणी वृंदावन की कही जाती है इसको हरित्रयी कहा जाता है रसिक त्रिवेणी भी कहा जाता है हरित्रयी इसलिए कि तीनों के नाम में हरि है श्री हरिदास श्री हरिवंश श्री हरि व्यास तो तीनों के नाम में हरी है इसलिए हरित रही। तीनों रसिक हैं और तीनों की वाणिया हैं इसलिए इनकी वाणियों को रसिक त्रिवेणी कहा जाता है हमारे यहां वृंदावन में कहते हैं रसिक त्रिवेणी में नहाया कि नहीं बोले नहीं नहाया अरे बोले तो वृंदावन का रहस्य क्या जानोगे इन रसिकाचार्यों की वाणियों में अवगाहन किया हो तो वृंदावन की महिमा को यथकिंचित जाना जा सके वे हरि व्यास जी महाराज जो शास्त्रार्थ करने काशी गए थे और जिनके अत्यंत प्रखर पांडित्य के आगे काशी के पंडितों में भी खलबली मच गई थी और सब पंडित मिलकर के हरिराम व्यासि के निकट आए अलग अलग विषयों के पंडित कोई न्याय का कोई मीमांसा का कोई व्याकरण का कोई वेदांत का कोई साहित्य का पर जिस विषय में चर्चा करते सब हतप्रभ हो जाते उनके वैदूष्य के आगे सब घबरा गए बोले कहीं ऐसा ना हो कि काशी की नाक कट जाए ये सबको परास्त करके चला जाए भगवान विश्वनाथ की उपासना की और भगवान विश्वनाथ ने आदेश दिया चिंता मत करो हम संभाल लेंगे पंडित जी को तो सायंकालीन संध्या वंदन करके पंडित प्रवर श्री हरिमाम व्यास जी अपनी कुटी में विराज रहे थे काशी में उसी समय भगवान विश्वनाथ एक वयोवृद्ध संत के रूप में प्रकट हो गए हरिराम व्यास जी के पिताजी भी बहुत बड़े विद्वान थे पंडित सुमोखन शुक्ल ब्राह्मणों में शुक्ल होते हैं शुक्ल होते हैं मिश्र होते हैं तो पंडित सुमोखन शुक्ल उनके पिता का नाम था वे बड़े संतसेवी थे तो पिता के संस्कार पुत्र में होते ही हैं संतों के प्रति बड़ा भाव था सहसा आप आसन से उठकर खड़े हो गए वयोवृद्ध संत के चरणों में प्रणाम किया उनको उच्च आसन दिया कहा आप कैसे पधारे कहा हमने सुना है कि आप बहुत बड़े पंडित हैं बाल्य काल में ही आपने भगवती सरस्वती का साक्षात्कार प्राप्त किया है प्रखर पांडित्य प्राप्त किया है आप शास्त्रार्थ करने की इच्छा से काशी में आए हैं हमने विचार किया हम भी चले दर्शन करके आएं पंडित जी का आप बहुत बड़े विद्वान हैं इसलिए हम आपसे कुछ प्रश्न लेकर आए हैं कुछ प्रश्न पूछने आए हैं कहा पूछो तो विद्या का फल क्या है हरिमाम व्यास बोले विवेक की प्राप्ति विवेक का स्वरूप क्या है बोले ये सत है और ये असत है इसका निश्चित निर्णय और असत का परित्याग करके सत को स्वीकार कर लेना यही विवेक है असविवेक जब देह विधाता तब तजी दोष गुण ही मन रहा था विवेक क्या है तो ब्यासी ने हंसकर कहा अनन्य भाव से भगवत भजन शंकर जी बोले तब तो पंडित जी आपको तो षडंग वेदों को भली भांति अधिगम कर लेने के पश्चात भी आपको तो लगता है विवेक की प्राप्ति नहीं हुई आप अपनी वाणी से कह रहे हैं विद्या का फल विवेक की प्राप्ति और विवेक का स्वरूप है सत असत का निर्णय ये शरीर नाशवान है और मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा शरीर की होती है आप असत के चक्कर में फंसे हैं और उत्तर दे रहे हैं कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है और इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आप शास्त्रार्थ जैसा निंदनीय कृत्य कर रहे हैं ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हैं उन्हें अपमानित कर रहे हैं यह तो उचित नहीं है फिर इससे अच्छा तो हम बिना पढ़े लिखे साधु ही अच्छे जो कम से कम राम राम तो करते हैं समझ गए ये संत मुझे प्रेरणा देने आए हैं ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। चरणों में पढ़ गए चरणों में पढ़ के कहा प्रभु लगता है आप मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं आप अपना परिचय दें जैसे ही कहा परिचय दें भगवान शंकर का डमरू बज उठा भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए बोलो विश्वनाथ भगवान की जय मस्तक पर हाथ रखकर कहा अरे तुम तो विशाखा जी के अवतार हो वृंदावन में रसभक्ति की सरिता प्रवाहित करने आए हो इस प्रपंच में क्यों पड़े सारा नशा शास्त्रार्थ का उतर गया सब ग्रंथ ब्राह्मणों को वितरित कर दिए लौटकर नगर में फिर आ गए गए के के थे के थे राजगुरु पुनः आ अब राज दरबार में जाना बंद कर दिया भजन में लग गए पर विचार था किसी योग्य गुरु की तलाश थी ऐसे देखो भाई सीधे साधे लोग तो जल्दी मुड़ जाते कहीं भी पर पढ़े लिखे लोग उनको बहुत समय लग जाता तलाश करते करते क्योंकि अपने धरातल को खोजते हैं ना कि हम मिले हमारे लिए लायक तो कोई मिले संत सेवा कर रहे थे उसी समय श्री नवलदास जी महाराज जमात लेकर के आए वृंदावन के महान संत नवलदास जी महाराज और वे रस भावना में डूबे हुए संत थे ब्रह्मवेला में जैसे ही उन्होंने स्नान करके अपने ठाकुर जी का जगार कराया जगार कराया और तान पूरा हाथ में लेकर के प्रभात की झांकी का एक पद गाया आज अतिरा जत दंपति पति घोर आज अतिरा आजत दंपति घोर अनसन पर भुज दिए परस्पर अनसन पर भुज दिए परस्पर इंदु बदना दिलियों आज अति रा दंपति भोर करत रसमत्त परस्पर परस्पर रसमत्त हो करके एक दूसरे की युगल सरकार रूप माधुरी का पान कर रहे हैं करत पा रसमत परस्पर लोचन त्रसित चकोर दोनों के लोचन त्रसित चकोर हैं लोचन त्रसित चकोर जय श्री हित हरिवाल यो शिराबत मोर आ राजत दम पति घोर ऐसा रस है वृंदावन का ऐसी उपासना है वृंदावन की रोम रोम खिल उठा व्याशी का उठकर आए नवलदासी को प्रणाम किया बोले ये पद ये हितेरिवंश कौन है बोले वृंदावन के रसिक आचार्य हैं वंशी के अवतार हैं इसी अष्टयाम रसोपासना में निरंतर डूबे रहते। बस गुरु मिल गए उन्हें चले इन संत का दर्शन करें सीधे वृंदावन पहुंच गए वृंदावन पहुंचने के बाद उस समय वृंदावन घोर जंगल था रसिक संत सघन जंगल में निवास करते थे बिहारी जी राधा वल्लभ लाल जी राधा रमन लाल जी ये जितने ठाकुर हैं ना ये मंदिरों में नहीं थे ये सब लता कुंजों में थे उसका का छप्पर तक नहीं था सघन लता कुंजों में ही ठाकुर विराजमान थे वही सेवा होती थी जैसे ही पहुंचे तो श्री महाप्रभु हरिवंश जी अपने ठाकुर श्री प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के लिए पाक सेवा कर रहे थे रसोई बना रहे थे ने दूर से ही प्रणाम किया क्योंकि अपरस की सेवा है और प्रणाम करके कहा हम ओरछा से आए हैं आपका दर्शन करने आए हैं आपसे कुछ तत्व की चर्चा करने आए हैं हरिवंश महाप्रभु जी बोले आप सत्संग करने आए हैं बहुत दूर से आए हैं बड़ी प्रबल इच्छा है तो चलो हम आते हैं बैठते हैं तो चूल्हे की लकड़ी बाहर कर दी लकड़ी पर जल छोड़ दिया और बैठ गए रसोई के बाहर आके आप क्या पूछना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते कहिए। पंडित तो पंडित ही होते हैं ना उनकी व्युत्पन्न मति होती है बोले महाराज हम तो कुछ बहुत कुछ पूछने आए थे पर आपकी क्रिया को देखकर हमको तो एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हो गई आपकी रसोई भी बनती रहती और आप दो पांच मिनट हमारे साथ चर्चा भी कर लेते दोनों काम हो जाते एकाक्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा आम्रा सिकता पितरस्य प्रेणिता दोनों काम हो सकते पितरों का तर्पण भी और आम्र छोटे छोटे जो आम के पौधे हैं उनका सिंचन भी जब हो सकता है तो रसोई भी बन सकती हो देश भी हो सकता दोनों काम हो सकता लोग कहते भी है ना कि काम करते रहो नाम जपते रहो तो दोनों काम हो सकते हैं हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा पंडित व्यासी यही तो जीव की समस्या है यही तो समस्या है यह अनेक जगहों पर अपने चित्त को अपने मन को लगाकर रखता है इसलिए वो कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता यह जू एक मन बहुत थोर करी यह यहू एक मन बहुत थोर करी के को पायो पायो पाय को सचु पाय यह एक मन बहुत ठोर करी के कोने सचु पाय प्रगट जाार युवती प्रगट पिंगला गाय ंगला जा पिंगला, पिंगला। रात भर यह पुरुष मुझे धन देगा यह पुरुष मुझे धन देगा एक एक करके सब चले गए और अंत में आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम सुखम सुस्वाद पिंगला सुखपूर्वक सो गई सबसे मन हटा लिया सो गई अनेकों में मन लगा रहा भटकती रही जोर करत हठी द्वै तिरंग पर धायत जोर रोग की सवारी करना चाहता है एक साथ दो घोड़ों की सवारी अनुभव है क्या कही दो कौन अंक पेराखे खे ज्यों गणिका सुख जाओ जायो ज्यों गणिता सुत जायो, जायो कौन अंक पे जो गणिका सुख जा गणिका के पुत्र को गोद कौन लेगा हरिवंश कह रहे हैं गणिता के पुत्र को गोद कौन लेगा किस इसका पिता कौन है इसका गोत्र क्या है इसका कैसे परिचय होगा उसे गोद पर कोई नहीं ले सकता इसलिए गणिका पुत्र मत बनो भगवान के पुत्र बन जाओ जय श्री हित वंश प्रपंच बंच सब जय श्री हित वंश प्रपंच बंच पंच काल को खायो काल बाल को खायो यह योजी जानी श्याम श्यामा पथ यह जिय जानी शाम श्यामा पद कमल संगी से नायो कमल संगी सीना जय श्री हित प्रपंच बंच सब सारे प्रपंचों को छोड़ दो क्यों ये तो काल व्याल को खायो यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी श्याम श्यामा पद कमल नहीं श्याम श्यामा पद कमल संगी श्याम श्यामा के चरण कमलों में अनन्य आसक्ति है जिनकी ऐसे संत रसिक संतों के यह जिए जानी श्याम श्यामा पद यह जी जानी श्याम श्याम पद कमल संगी सिु नाय नाय कमल संग बोले मैंने तो ये जान करके श्याम श्यामा के चरण कमलों में जिनका अनुराग है ऐसे संतों के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया है बस ब्यास जी बोले सारे प्रश्न समाप्त हो गए सारा समाधान मिल गया